शिव पुराण रुद्र सिंह था उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे वे इंद्र ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे विपरेन्द्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ योगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर वामन पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले उनके साथ साथ केश विगतवास आदि बड़े बड़े गणाध्यक्ष लक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे ब्यास तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सूर्यद्रोहियों के तीनों पुरों को संपूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का करके वे रोसावेश होठ को चाटते हुए फिर धनुष के मूठ को फिर धनुष दृढ़ को पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी उस व्योमवाणी ने कहा ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पूर्व का संहार नहीं कर सकेंगे तब ऐसी बात सुनकर अंधका के निहानता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनशी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्मगुण निर्गुण सबके द्वारा अलग अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परमात्म परत्पर प्रभु हैं वे ही सबके उपास्य हैं उनका उपास्य कोई नहीं है तब सबके वंदनी स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अनन अन्य की कृपा पर अवलंबित हो परंतु मुझे उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है अस्तु तो इस प्रकार जब गणाधिपति का पूजन हुआ तब महेश्वर जी स्थित हुए तब वे तीनों पुरव शीघ्र को प्राप्त हो गए मुने उन का मिलकर एक हो जाने पर महान आत्म बल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमरसी अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है विभो इसीलिए ये पूर्व एकता को प्राप्त हो गए हैं अतः है देवेश जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप मार छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए